शुक्र हो गया था वो आरोप आरोप केक्षात ब्रह्म में पाणीपादादि हो सकता है से कहते शंका के अनुसार उपाधि पाणीपादादी पाणीपादादी इंद्रिया अध्यारोपणादे शामू मर का श्लोकार उपाधि को तो पानी पाता इंद्रिय अध्यारोपण आदि उपाधि रूप पानी पाता इंद्रियोधि पानी पाता इंद्रियोपण आरो उसमें आरोपण क्या देहादि का धर्म है पानीपाता आदि उसका आरोप किया गेम तत्व का शंका गे ब्रह्म में ऐसे पानी पादर्म हो ऐसे शंका महाभुत शंका नहीं हो इसलिए आगे श्लोकार सर्वे इंद्रिय गुणा भाषण सर्वे इंद्रिय विवर्जितम असक्तृत नि गुणभोक्श्रिय गुणा सविंद्रिय के गुण असम वस्तु तर्वेन्द्र विवर्जित सविंद्रिय रही है असक्तम किसी के साथ नहीं सर्वृत और सब को धारण करने वाले निर्गुण रहित है निर्गुण का भुक्ता है उपाधि <ँणगी> को लेकर उपाधि को भक्त तो <laughs> इंद्रिय विशेषाणुभूतस घेमोपाधिशेषात्र बुद्धि ग्रहण में इंद्रियेषणूतसगुणा सर्वद्रिय गुण क्या इंद्रिय विशेषण का विशेष जेमोपाधिशेषा धेय ब्रह्म के उपाधि इंद्रि जैसे इंद्रिय उपाधि है जैसे अंतकोण में उपाधि है तो उपाधित उपाधिव जैसे इंद्रिय में है सर्व इंद्रिय में जैसे अंतकर्ण में भी है समान से ग्रहण सर्वेन्द्रियं बुद्धियादि का भी ग्रहण होगा वास्तव इंद्रिया है सर्वेन्द्रिय सर्वेन्द्रियो गुण आभासन सर्वां इंद्रिया इंद्रियो को बुद्धि इंद्रियो कर्मेन्द्रियख्यान ज्ञानेंद्र कर्मेंद्र ज्ञाने कर्म चलो तो ना अंतर्णी बुद्धिमान से तुल्य का उपाधित्व सब इंद्रिय में जैसे ग्रहण गृह कहेंगे तो अंतकर्ण सब इंद्रिय सब ग्रहण हो जाते गृह तो कहते केवल बुद्धिमानी सर्वेन्द्रियह सब इंद्रिय का ग्रहण हो जाएगा ज्ञान इंद्रिय कर्मेंद्रिय मनोबुद्धि ठीक है सूत्रादि इंद्रिय भी ज्ञान ब्रह्म की उपाधि ज्ञान ब्रह्म उपाधि तो सूत्रादि इंद्रिय में मानव बुद्धि द्वारा मानव बुद्धि के द्वारा मानव बुद्धि की बिना साक्षात ज्ञान ब्रह्म के उपाधि इंद्रिया नहीं इसे तह ग्रहण ग्रहण होगा उपाधि उपाधि ही अध्यवसाय संकल्प मनोभूति के अभी अंतकोपाधिवार अंतको अभ्यवसायकुण वचनाव्यापारे व्यापक त्जेय में अर्थ अंतकरण उपाधि द्वारा ना अंत उपाधि इस उपाधि के द्वारा ही सूत्र आदि नाम अपने उपाधि सूत्र आदि में तो है तो अंतकरण के द्वारा ही इसीलिए अंतकरण बहिष्करण उपाधि बोध सर्वेंद्रिय गुणी अंतकरण कर्ण मनोबुद्धि और बहिष्करण ज्ञान इंद्रिय कर्मेंद्रिय उपाधि रूप है सर्वेंद्रिय गुणी तब का जो गुण है तब का गुण क्या है बुद्धि क्या देवसाय मन क्या संकल्प और श्रवण इंद्रिय वचन आदि जितने सब इंद्र का कार्य उनसे अवभाषक है उससे तदरुप होता है यदि होता है गुण वाली जिसे सर्वेन्द्र व्यापार व्यापुर सव इंद्र के जो व्यापार होता है उस व्यापार से व्यापुर जैसे दिखता है तद्ज्ञान जैसे जल और उपाधि उसमें पति होता है आकाश चंद्रधि का उपाधि का कंपन हमसे चंद्रमी में कंपन जैसे दिखता है जैसे उपाधि का कंपन चंद्र में दिखता है ठीक इसी प्रकार इंद्रिय अंतर्गत के व्यापार आत्मा में दिखता है इंद्रिय अंतर्गत व्यापार के धर्म आत्मा में दिखे आत्मा में नहीं जैसे कंपन वस्तुत में नहीं है इसी प्रकार आत्मा में नहीं है व्यापुर व्यापार विशिष्ट जैसे लगभग इसे सर्वेन्द्र गुना वाला जैसे भान होता है ठीक है नहीं तयरपे तो यह उपादान फलित मनोभूति ग्रहण क्रम से फलित अंतकरण बहिष्करण उपाधि अक्षरा वाक्यर्थ माक्य का अर्थ सर्वेन्द्रिय व्यापारे व्यापुर उपाधि द्वारा कल्पित व्यापार उपाधि के द्वारा कल्पित व्यापार आत्मा में इसमें प्रमाण देते लेलायत इसी श्रुते इस ध्या लेलायत ध्यान करता जैसे और चलता जैसे ध्यान करता जैसे उपाधि बुद्धि बुद्ध्याम ध्याय बुद्धि में प्रविष्ट है जल के कंपन होने पर आकाश में कंपन जैसे दिखता है इसी प्रकार बुद्धि उपाधि में अपना चिदा भाष है बुद्ध ध्यान बुद्धि में ध्यान करने पर स्थिर हो जाने पर उसमें चिदाभाषि हो गया ध्यान का चिंतन करता है अरे बुद्धि में चलन चलन होने पर विषय प्रदेश बुद्धि गई तो होता तो चीदा चीदा है तो चीदावासी भी विषय प्रदेश में गया ले न तो ध्यान करता है ना तो चलता है वो तो उपाधि तो का कर्म है उसमें आर्पित होता है कस्मात शिखा में कल्पित तो में व्यापार न वास्तव में भगवत की सम्मति में आकांक्षा व्यापार इसमें चेतन में नहीं कल्पित तो ही, तो ही। वास्तव नहीं का भी भगवान की सम्मति दिखाते आकांक्षा प्रश्न करे वास्तव में पहले कस्मात्न कारण न्याय थे तो तो व्यापृतम एवं व्यापतम इव कि व्यापृत ही है किम ग्रहण नहीं होगा इसलिए कहते हैं विवर्जित सर्व करण रहित इंद्रिय जिसमें नहीं तो इंद्रिय का व्यापार उसमें कैसे होगा सर्व कारण रहित रहते सर्व कारण इंद्रिय का कारण है कर्ण इंद्रिया नहीं तो तो न कारण व्यापारी व्यापार सजी जी कर्ण जिसमें है कारण व्यापार से व्यापता होगा कारण है नहीं ब्रह्म में तो कर्ण व्यापार से व्यापता नहीं होगा साक्षाद वेगवत विहरना ब्रमेक्षति वेगवत क्रिया अभिहण आदि शीघ्र जाता है क्रियावत्ता मंत्रवर्ण कहा गया है तो यदि वास्तव क्रिया उसमें श्रुति वाक्य से कथित होती है तो कुतो कर्ण व्यापारी अव्यापित कर्ण व्यापारी व्यापृत क्यों नहीं के अनुवाद पूर्वक मंत्र से प्रकृत अनुगुण तो अनुवाद करके मंत्र का अर्थ तो प्रकृत अनुगुण कहते य अपनी पादो जबनो गहिता पश्च्युन इत्यादि मंत्र है अपानी पानी अपाणीपाद प्राणिपाग रहता शीघ्र जाने वाला और हाथ नहीं ग्रहिता अपाग नहीं कंतु जाने वाला शीघ्र जाने वाला पश्च्य अच्छु सोच और चक्षुषण पश्यती और संता है लिखता है तो सब व्यापार सकता है ये जो कहा गया है सर्वेंद्र उपाधि गुणा गुणा अनुगुण्य भजन शक्ति मत तेम इतम प्रदर्शनार्थ हो सर्व इंद्रिय उपाधि गुणा सर्व इंद्रिय के जो उपाधि का गुण व्यापार उसके अनुगुण भजन शक्ति उसके अनुसार ही ये भजन दिखता है शक्ति वाला है सामर्थ्य उसमें सर्व उपाधि धर्म उसमें दिखता है देखाने के लिए उसी गेम में ऐसे सबसे उपाधि गुण उसमें दिखता है न तो साक्षात जगनादि क्रियावत्त नहीं की साक्षात गेम ब्रह्म में जगनादि गि क्रिया वास्तव है ऐसा नहीं करण गुण अनुगुण भजन मंत्रा देव जगनादि क्रियावत्त प्रदर्शन पर मंत्र पूर्व पीछे कहता है कर्ण का जो गुण है उसके अनुगुण अनुगुण उसमें है जैसे जल का धर्म कंपनों का अनुगुण्य चंद्र दिखता है जल में कंपन हो तो प्रतिमाक दिखता है इसी प्रकार कर्ण गुणों के अनुसार ही अनुगुण्य उसके बिना साक्षात् क्यों नहीं माने जबनाधिक्रिया को यदि साक्षात जबनाधि क्रिया मानेगा जबन गमन ग्रहण करना दिखता सुनता है ऐसा ही तो ऐसे तत्पर को मंत्र होगा तो मुख्यार्थ हो जाएगा मुख्यार्थ को छोड़ कर गमनार्थ क्यों नहीं मंत्र से एक शे तदसंभव मुख्यादा तस् मंत्रे मंत्री मंत्रे अंधो मणिमदत तम अन्ुणीरावत अग्रीव प्रत्युंचत तम ज्योहात अंध मणिम अभिंदत अंध ने मणि को प्राप्त किया देखा कम अनांगुल आवे जिसकी अंगुली नहीं उसको ग्रहण किया अर्था अग्रीवाचत जिसका ग्रीवा नहीं वो माला को धारण किया जो जीवा नहीं महाराधा ने करीब अस्यता उसकी प्रसन्नता की पूजा की अजीबा जिसका जीवा नहीं और उसकी स्तुति करने लगा ये, मंत्रकार नहीं। ये किसी जो समय थे अर्थ है स्वार्थ में तात्पर्य नहीं अर्थवादी प्रकार यहाँ अपानी पाद जवनों को वास्तव उसमें व्यापार लगेगा नहीं ठीक अर्थवाद से, से तात्पर्य होगा रह न प्रकृत प्रतिकूलता अर्थवाद वाक्य का अपने स्वार्थ में तात्पर्य नहीं होने से प्रकृत जो चला उसका विपरीत नहीं प्रतिकूल नहीं है सर्व कर्णराहित्यम तब व्यापारहित्य से उपलक्षण अंगीकृत उत्तम हेतु तो सर्वसंगजित जो सब कर्ण है नहीं तो कर्ण का व्यापार कैसे होगा सर्वकर्ण राहित्यम जो कहा गया है सर्वगुण सर्वेन्द्रिय विवर्जित जो कहा है तब व्यापार राहित्य से उपलक्षण इंद्रिय नहीं तो इंद्रिय व्यापार विष नहीं सर्वेन्द्रिय विवर्जित हृदय से इंद्रिय व्यापारहित्य भी है इंद्रिय व्यापारह का उपलक्षण है सर्वकर्ण रह उत्तम एवं हेतु जब इंद्र नहीं इंद्रिय व्यापार नहीं उसको हेतु करके वस्तु सर्वसंगजित समारोह वस्तु वस्तुत है किसके साथ उसका संग संबंध नहीं होता है जिसमें सर्वकरण वर्जित असक्तम सर्वकरण इंद्र रहित है इसलिए असक्त है संजित सर्व संश्ष वर्जित किसके साथ संघ नहीं होता है सर्वसिस्थान सबके साथ संग्रह नहीं होने पर भी सबका अधिष्ठान है। यद्यपि एवं तथा सर्वृत्ति सबको धारण करने वाले जैसे अधिष्ठान है मरुभमि अध्यस्त जल का जल के साथ उसका संबंध नहीं संबंध नहीं होने पर भी अध्यस्त जल का अधिष्ठान है ठीक इसी प्रकार सब धर्म उसमें अध्यस्त होने से सर्व गुण विवर्जित तो असस्थ तो होकर के सर्वभ सर्वसंग रहित तो होकर सबको धारण करने वाला है स्वत्ता मात्र अधिष्ठानतया तो सर्व पुष्णी इतने तीन सत्ता मात्र अधिष्ठान होकर के सबको पोषण करता है धारण पोषण करता है इसका प्रतिपादन करता है करतेमान सदास्पद प्रतिष्ठा सत्य प्रतिष्ठा अधिष्ठान सब कुछ सद अधिष्ठान की क्योंकि सर्वत्र सद बुद्धि मृत में स्थित घटा मृत मृत सुवर्ण से निर्मित अलंकार सुवर्ण स्वर्ण होता है में में सर्वतो दिखती प्रत्येक चंद्र अनु अधिबुद्ध चंद्रत पक्ष बना दिया सती कल्पित सारा प्रपंच के बुद्धि सात अनुब सात संबद्ध सात को विषय करने वाले ज्ञान के विषय प्रत्येक हेतु प्रत्येक चंद्र अनुबुद्ध चंद्र विषय जब चंद्र के प्रतिब बहुत दिखते हैं में। है में सर्वत्र चंद्र संबद्ध ज्ञान का विषय है चंद्र के जितने सब चंद्र में कल्पित है जितने में, में कल्पित है इसी प्रकार सर्वत्र घटोपट सात सात ऐसे अनुबिध संबद्ध ज्ञान के द्वारा बुद्धि होने से सात में कल्पित है सर्व सदास्पद में सब अधिष्ठित तो है तो ठीक नहीं मृग तृष्णिका मृग तृष्णिका तो नहीं सदास्पति कैसे होगा ऐसा संक्रांति कहते नहीं मृग तृष्णिका निराशपदा मृग तृष्णिका मरु में दिखती है और निराशपद कोई प्रतिष्ठा अधिष्ठान की भी दिखेंगे ऐसा नहीं अधिष्ठान कल्पित जो कल्पित है अध्यस्त है उसका अधिष्ठान आवश्यक अधिस्थान निरक्षि सदव निरूपण करते उसका अधिस्थान सद है यदि अविरुद्धम सब सत कोई नहीं सर्वाधि ब्राह्म अस्तित्व मुक्तम उपंग सबका अधिष्ठान सर्वृत असंग होकर सबको ध्यान पोषण करने वाला है सर्व का अधिष्ठान सर्वाधि से ब्रह्म है अधिस्थान के वाला कुछ नहीं नहीं उसका करते सर्व करने इत जेय ब्रह्म अस्थित ज्ञ ब्रह्म हे इत भाष्य में सत्तागम द्वार निर्गुण गुना गेम गुना ब्रह्मा को ब्रह्मा है उसके से अधिकम ज्ञान का द्वार इसके द्वारा ज्ञान होगा निर्गुण गुणभुक्तृ का निर्गुणम गुणवत्त करके गुणा का भोग करने वाला कोई निर्गुण है निर्गत गुण गुण सत्तर स्थान तेवर्जित निर्गुण गुण रहते ब्रह्म निर्गुण है तथा गुण भुक्ति फिर भी गुण का भोक्ता है भोक्ता है कैसे गुण का गुण शब्दादि द्वारा सुख दुख महाकार परिणत होना गुण ही शब्द रूप रि विषय होकर के सुख दुख महाकार को परिणत होते हैं सप्त गुण सुख रूप होता है रज गुण तो मुणा मुणा कर से तो उनका भोक्ता तो तो उपलब उपलब्धि करता ऐसा है नही तस्वीर उपलब्धित्व असत्य सिद्धि असत्य तम यदि कोई है नहीं तो उपलब्धि कैसे होगा इसे ब्रह्म वस्तु है श्री बहिरं इत आसिथ्यस्क बहरत भूता न चरचर चरम सूक्षे दूरस्थ चाँति के तत्व भूता के बाहर भी अंदर ही अचरम चरमेव च बाहर और अंदर है तो मध्यम अभावर चरम है। जितने चार अचर सब वही सूक्ष्मता तद अभिज्ञ सब कुछ वही ज्ञान क्यों नहीं होता है सूक्ष्मता तद अभिज्ञ अभिज्ञ सूक्ष्म दूरस्थम चंतिके से तत्व दूर में भी वही है में भी के पास में भी वही अज्ञानी के लिए दूर अज्ञान अज्ञानी के लिए अंतिका अपने स्वरूप ही बहिरी व्याख्य अविद्या भिन्न कुछ नहीं तो बही अंदर ये कैसे कहा क्या बाहर अंदर किसके बाहर किसके अंदर देहं तो तवक्र्यंत देहम आत्म अविद्याम अपेक्ष चर्म पर्यत कल्पित है अविद्या से कल्पित है उसको अप, इसकी अपेक्षा उसको अवधि बना करके उसके बाहर उसके अंदर अवधि सीमा बना करके वही कहते टीकाने भूते बाह्य विषय आदि आत्म भूत के बाहर के बाह्य विषय रूप से गठपटा दी कथम अनात्मे आत्म देह को आत्मतः क्या अनात्मा है देह उसमें आत्मत्वर उसका कल्पना है अंत श्रद्धा अंत से समझना देह के अंदर तथा प्रत्येक आत्मा नाम अपेक्षित देह में भी अवधि कृतवा अंतरुषदेह को अवधि करके उसके अंदर प्रति आत्मा है भूत चराचर नाम अंतरम्य प्रत्येक चराचर जितनेगात्म द्विती पाद से बहिंत बचा। नरमे चरण व्याख्यान करते हैं बहिंत मध्य अभाव प्राप्त बहारे अंदर मध्य में अभाव का इतमुच्च्यरमे च जितने चराचर है जब चराचरम देहावासम तदे वो गेम जैसा रज्जु सर्पा भाष जितने जितने देहावासम देह रूप जो बान होता है वो भी तद भी ज्ञान भ्रम है जैसे रज्जु सर्पा भाष रजु में सर्पा भाष्जु से अन्य है नहीं इस बैठे देहावास भी गेम ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं किंग सब कल्पित है नानाविध त्मक देहात्म तथा दिखता है तो कथम तो चरा भूत जात से गेतम चराचर भूत वर्ग जितने वो ग्रह्म कैसे होगा यथा रजूसर का आवास रजूसर का आवास जैसे रजूस ही करती थे तो सर्वं कल्पित ब्रह्म वास्तुदेव सर्व तभी होगा सब कुछ कल्पित होगा अधिष्ठान कल्पित सर्पादे अंतर्भाव देहावास तो सेवास मध्य अधिष्ठान जैसे कल्पादे अंतर्भूत है तब रूपये सत्युनि इसी प्रकार देहावास जो देह रूपे दिखता है वो विज्ञाव है ये, असत नहीं मध्य मद्ध। मध्य नहीं गेह असत में है ऐसा तो। नहीं सर्वात्मकों से ज्ञान सर्वे न गृह यदि सर्वात्मक ब्रह्म है ज्ञान होना चाहिए क्यों नहीं होता है शंका करते हैं भाष्य में यदि अचरम चरण व्यवहार विषय में सर्व अचर चर जितने व्यवहार का विषय सब कुछ ब्रह्म है कि सर्वे न विज्ञम सर्वेदम इति ग्रहण किया होता है ठीक है इदमित ग्रह्य योग्यवाद न सिद्धांत की योग्यता नहीं इति इस प्रकार ग्रह्य की योग्यता नहीं योग्यभाव उच्यस्तुआत्म भाषा योग्य वस्तुआत्म भाषत जो सर्वस्तुआत्म लिखित है तो क्यों नहीं प्रत्यक्ष योग्योग कथम यहाँ सामने कहते सत्यम सर्वाभासम सर्वेण आकाश थे सूक्ष्म आकाश जैसे सूक्ष्म सूक्ष्म क्या होगा ऐसा संख्या कम से कहते सूक्ष्म स्वयं रूपेण तेयम अभी अभिज्ञ अभिदूषा तज्ञ ब्रह्म अपने स्वरूप अभिज्ञ अज्ञान के अभिज्ञ अति तो छोटा अनुपरिमाण का तो नहीं अति का मुक्ति अभिज्ञ उसके ज्ञान से मुख्य केस होगा तुषाण अभिदा अभिज्ञ अभिदूषा विशेषण का फलते विदुषा तो आत्मे वेदम सर्वम इत्यादि प्रमाण तो निम विज्ञात अभिज्ञात दूरस्थम आत्म वेदिवाक्य ब्रह्म वेद सब कुछ ब्रह्म आत्म इत्यादि श्रुतिवाक्य प्रमाण से नित्यं विज्ञात विज्ञानी के लिए तो निज्ञात ठीक है आत्मतःन ज्ञात चे कथम दूरस्थ यदि ज्ञानी के लिए ज्ञानियों का आत्मतः ज्ञात हो गया दूरस्थ क्यों कहा दूरस्थ का अभिज्ञान तथा दूरस्थम वर्ष सहसो अर्ष सहसो हजार करोड़ वर्ष जितने चले तो प्राप्त नहीं होता है इसे दूर कहा इसे आत्म केस होगा तथा अंतिकेश तथा आत्मभूतत्षण विद्वानी के आत्मभूत भी है आकाश की अभियान तो से भिन्न स्वरूप भेद अपेक्षा दूरा सुधूरे तद यहा अंतिके यदि सूती उसका अर्थ यहाँ प्रसंग से अनुवाद किया गया दूरा सुदूरे अज्ञानी के लिए तद तो यहा देह के अंदर बुद्धि में अंतिक के अभी अंतिके त आत्म तद्वान के आत्मंश अंतिक अस्तिर घेय ब्रह्मे उसके लिए दुसरा हेतु किंचभक्त भूतेषुक्त यम तमिव स्थित भूतभर्तृचत रशिष्णु प्रभव चूते भूतेष्व अविभक्त स्वभूत एक रुपे नहीं दिखता दिखता घृिष्णु करने वाले प्रभ काल प्रभ विष्णु उत्पत्ति करने वाले उत्पत्ति तब ही प्रतिदेह निकम आकाश जैसे सब के अंदर वार एक ही चैतन्य सब देख माना हवा तो भिन्न में कोई प्रमाण नहीं है जो दिखता है चैतन्य नहीं दिखता भिन्न यदि भिन्न मानेंगे घट वो अनात्म आप वस्तु तो परिचय होगा किससे भिन्न हो अलग अलग वो परिचय हो जाएगा तो अनात्म हो जाएगा घट जैसे अतः अद्वितीय सर्वत्र प्रत्येक उत्तम अतिशाह अद्तीदे तदीक प्रतिदेह कतंतरी कल्पना से भूतेष् सर्विस प्रभक्त सर्व कार्य में विभक्त जैसे है तो इतना देह स्व विदा विमान देह में ही दिखता है देह देह सेलता उसमें चेतन है नहीं दिखता है तो वही विभक्त देह में अभिभक्त वन से लगता प्रति तो देह में अलग अलग चेतन है भूतभर् कार्यामस्ती क्या जितने कार्य सबकी स्थिति का हेतु ब्रह्म भूतभर्ती थी, भुता भुता भुता भुछा। भुता भुता भुछा। थी। तो भूतावतर्ति कर्ण निमित्त उपनता प्रलय प्रभाव तमित्तक उपादान प्रलय प्रभावे कारण प्रलय काल में उत्पत्ति काल में कारण तदस्ती प्रलय काले ग्रसीष्णु ग्रसनशील सब ग्रास कर उत्पत्ति का काल प्रभ सब को उत्पत् करने वाले प्रबनशीलम यथा रज आदि सर्प आदर मिथ्या से मिथ्या सर्प आदय इस्जु आदि कारण है था नहीं। था नहीं। इस प्रकार का उत्पत्ति कारण है तभी कार्य कारण वस्तुत्व न अद्वित कार्य कारण वास्तव कार्यत्व कारण तो हो जाए तो अद्वित नहीं होगा इसलिए से मिथ्या करती थे तो सर्पादे स उत्पत्ति करने वाले सौ स्वरूप इसी प्रकार जगत का कारण है। इतनी जेयस अस्तित्व जेय है इस कारण से सर्वत्र विद्यमान सं किंचत्रोपलते चेत जेय तमस्तरी पूर्व कहता है विद्यमान होने पर दीक्षता नहीं, तो हो नहीं तो जेय ब्रह्म कहते हो दीक्षता नहीं तो तमो अंधकार जैसे होगा अज्ञान होगा इस शंका है टीका हेतुअत स्मरियत शंका कहते हैं सर्वीन हेतु न तमो मंत्य तम इस न तरी तस्वरूप रूपम प क्या समझे नुस्का उच्च से तर ज्योतिषा तो ज्योतिष तमस परमुच्य ज्ञान जेय ज्ञान गम्य विस्थित ज्योतिषा जो से ज्योतिषाम ज्योति आदि से आदि ज्योति प्रकाश का प्रकाश ज्यानां ज्यानां ही प्रकाश गये तमसा परम और ज्ञान से तमस्यम पड़े ज्ञानम ज्ञान गम्यम्ञ ज्ञान भी वही ज्ञ भी वही और ज्ञान गम्य वस्तु ज्ञ होता है ज्ञान काल में और ज्ञान हो जाने के बाद वो प्राप्त होता है ज्ञान से प्राप्त होता है वही वस्तु है इसलिए ज्ञान में निगम वस्तु है ज्ञान काल में तो ज्ञ है और ज्ञान हो जाने के बाद ज्ञान तो जब हो गया तो ज्ञान से प्राप्त भी होता वही होता है सर्वस्व सर्वस्व स्थित है विशेषण स्थितम विस्तृत विशेष रूप से उसके अभिव्यक्ति होती है बुद्धि में ज्योतिषाम अभी आदित्यादी नजगी ज्योति आदित्यादि का भी प्रकाश ठीक सूर्य आदि नाम का प्रकाशक अस्थिक सूर्यादि का प्रकाश है बुद्धियादि जो घटो पटादि को प्रकाश करने वाले उनका भी प्रकाशक है ज्योतिषा मत ज्योति उसका प्रतिपादन करते आत्मचैतन ज्योतिष से ध्यान ये आदित्यदि ज्योतियों से जीत है आत्म चैतन्य को जो प्रकाश है उसके इधर दीप्त होकर प्रकाशित तो होकर के आदित्य आदि ज्योति प्रकाश प्रकाश करते श्रुति प्रमाण देते है सूर्य तपति तेजस इधर यह नेजसा इधर सूर्य तपति जिस तेज से दीप्त होकर सूर्य तपस तेज ही भ्रमा है सर्वम इधम भी उसके प्रकाश ही इधम से उत्तर भगवान के वाक्य स्मृत यहां आदि गठंते आदित्यचंद्रग्न चंद्रग्न तस्वीर आदित्यचंद्र सूर्य अग्निजे सम्मी तमस्प्य उत्तम ज्ञाय तम नहीं कि तो तम से संबद्ध होगा इसलिए असंकां से कहते तमस परम तमस अज्ञात तो परम से तम अज्ञान से अज्ञान पर उत्तरार्ध से उत्तरार तात्पर्य ज्ञान जेय ज्ञान गम्य उत्तराध है उसका तात्पर्य करते राष्ट्रीय ज्ञानार्थ दुसंपादन बुद्धिया अवसाद से उत्तम ज्ञानित ज्ञा दुस दुसंपादन तो बुद्धिया दुस्संपादन बड़े कठिनाई प्राप्त करना बुद्धिया प्राप्त हो अवसादस्य से अवसाब्द से प्राप्त हो जाता है कि प्राप्त करने जोड़ा ये दुसंपादन उत्तम उत्तेजन करने के लिए प्राप्त हो सकता उत्तम बना उपन प्रकट करने के लिए भगवान ज्ञानम ज्ञा ज्ञान बुद्धि सबके ज्ञानम को अमानित ज्ञान साधन को ज्ञान सदस्य कहा अमानित्व टीका उत्तम बनम कहा था उद्दीपन प्रकटिकरण ज्ञान अमानित्व है ज्ञान नहीं थी ज्ञान साधन ज्ञान गम्यम गम्येयमु पुनरुत्ति संक उत्तर तो तो तो ज्ञान गम्य और गिन और ज्ञान गम्य गुनरु शंका करते प्रवेश प्रवेशा और ज्ञानगम्य क्या है जेयम एवं ज्ञात तो सत ज्ञान फलम ज्ञान गम्य जेय जो ज्ञात हो गया तो ज्ञात हो गया तो ज्ञान फल ही ज्ञान का फल प्राप्त ज्ञान गम्य कहा गया ज्ञान गम्य हो गया ज्ञान मानन तो ज्ञा ज्ञा मान ज्ञान मान ज्ञा मान जब जाना जाता है उसको ज्ञे और ज्ञात हो गया तो ज्ञान का फल ज्ञान गम्य हो गया ठीक है उत्तर तय से बुद्धि प्राकृत्य प्रकृति बुद्धि स्थित ही इसलिए सबके लिए प्रकट है इसको स्पष्ट करते बुद्धि बुद्ध सर्वस जाते से विस्तितम विशेषण स्थितम ये तीन ज्ञान ज्ञे ज्ञान का गृदिका से बुद्धि सर्व प्राणीजा सर्वस जीवों का बुद्धि में स्थित है विस्तितम विशेषण स्थितम विस्तितम विशेष क्या है तथे वही त्रय विभा देते नहीं वह अनुभूत होता है लिखा त्रुभव अतिकूल कारण तथा ममर्थशुर्थ सभी क्षेत्र पद वाक्यर्थ विवेक साधन स्वामान तत्पदार्थम चुद्धम तदभा फल उपसार्थ ज्ञान से मुख्य है वाक्य अर्थ को छोड़ करके लक्ष्यार्थ ग्रहण करने पर ही एकता होगी वाक्यर्थ का त्याग करके लक्ष्यार्थ ग्रहण करना ही पदार्थ शोधन समर्थ शुद्धि शोधन करना वाक्यार्थ को छोड़ करके करेना शुद्धि के लिए कार्य के साथ क्षेत्र है उसको जानने वाला प्रकाश करने वाले होता कर है त्व पदार्थ क्षेत्र ज्ञा पद वाक्यार्थ विवेक साधन पदार्थ और वाक्यर्थ विवेक का साधन पद के अर्थ तो विवेचन करने के लिए से त्याग करके लक्ष्यार्थ ग्रहण करना ही विवेक है तत्पथ तो, तो तो का लक्ष्यार्थ क्या है तम पथ तो का लक्ष्यार्थ क्या है उसको विवेचन करना जागृत सपना तीन अवस्था उससे विलक्षण है तम प्रदान करना पांच है इस प्रकार विवेक का साधन क्या है जो ज्ञान का साधन कहा गया जो ज्ञान शब्द से कहा गया वही विवेक का साधन है विवेक करने के लिए ये सब साधन हो तो विवेक किया जा सकता है ये साधन हो तो विवेचन नहीं होता है ये साधना मानित आदि ये सब क्या विवेक साधन तत्पदार्थम शुद्धम, तथ शुद्ध चैतन्य तद तद तद है, तदभाव प्रत्यकत्व तद्भावक्ति शुद्ध तद पदार्थ चैतन्यक्ष के साथ है, एकथम करने के लिए ये सब कहा गया तो हम करने के लिए क्षेत्र कहा गया पदार्थ वाक्य करा तत्व पदार्थ का, तो तो का और एक अर्थों तो के लिए अर्थ कथन करके यथुक्त वास्तव में यथुक्त अर्थ तो उपसार अर्थ अहम श्लोक आर्थिक जिसको आ गया अर्थोपसार करने के लिए श्लोक है क्षेत्रम तथा ज्ञानं ज्ञान जेयत मद्भक्त मद्भाप्य से इति क्षेत्र तथा ज्ञान अमानित्ञे तथा तो प्रवेशा समाज तथा तो संकेत मध्य तद विज्ञाया मेरा जो भक्त है अन्य भक्त उसको जान करके मध्य भाव आये उप पद मद्रुपत्व मद, मद रूप तो मद हो जाता है के लिए योग्य होता है तथा तथा आ गया इति उत्तम समासतः सर्व महाभूताम सामसा वक्तव्या संक्षेप और भी सब बहुत कुछ करने का है इस तीनों को संक्षेप से कौन कर करके उपार किसी करते है तो कहते ही वेदार्थ सब वेद का गीता का भी संपूर्ण गीता थी। का ही अर्थ है उपसार करके आगे अधिकारी उत्तराधम आकांक्षा द्वारा अवसर है आशंका करके अस्मिन सम्यक दर्शन को अधिक्रिय थे पूछते ये सम्यक दर्शन ज्ञान में कौन अधिकारी उसका अवसर देते मद मई ईश्वर सर्वज्ञ परम गुरु वासुदेव समर्पित सर्वात्म भाव भक्त तो है मेरा मई ईश्वर सर्वज्ञ मैं ईश्वर सर्वज्ञ हूँ परम गुरु गुरुओं का गुरु वासुदेव उसने समर्पित सर्वात्म भाव सर्वात्मा भाव समर्पित सब कुछ समर्पण कर दिया अपना कुछ नहीं अल्लव कुछ नहीं रखा सर्वात्मा भाव अपना स्वरूप भी सब कुछ समर्पण कर दिया उसका अभिप्राय है टीका में ईश्वरे समर्पित सर्वात्म भाव में अभिनय अभिनय कर दिखाते कैसे सर्वात्मा समर्पण शब्द से क्या हम समर्पण करते हम समर्पण ये नहीं यती सुनोती सर्वमेव भगवान् वासुदेव एवं ग्रहिष्ठान मतभक्त ही समर्पण जो देखता है जो सुनता है जो स्पर्श है जो जो कुछ सब सर्वमेव भगवान वासुदेव सब भगवान वासुदेव ही उसे अति से कुछ भी नहीं ये सर्वात्मा समर्थित बाहर जो कुछ देखता है अंदर बाहर जो कुछ है अपना स्वरूप सर्वमेव वासुदेव इतम ग्रह अविष्ट प्रविष्ट बुद्धि और कुछ नहीं सब परमात्मा ही है। वही मत भक्त साम्य दर्शन विज्ञान समय प्राप्त करके मत भाव आया मद मनोभाव मदभाव मेरा स्वरूप प्राप्त करता है परमात्मा भाव मध्गर परमात्मा भाव परमात्मा तो तस्मे उपन्न हो जाता है है से मुख्य विज्ञान तब तो दर्शन विज्ञान सम्यक दर्शन को फिर विज्ञान प्राप्त करके मुख्य को करता है कौन तो तो विज्ञाप्य ओ मन सर